गुरु विवेक सागर जग जान जिन विश्व कर बदर समान मूक तिलक साज सज सो भयुमुख विमुख सब को परिहरि राम सिय जग माह नही मोर मत नाही सो मैं सुख मानी अंत हो की जह पानी गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं इस बात को सारा जगत जानता है जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है कि पोचो पर लो कहू कर नाही न सोचो एक उर् बस दुसहदारी मोहिला राम दुकारी जीवन लाहु लखन भल पावा दुखारी मोर जन्म रघुबर बन लागे झूठ काह पछताऊ भागी मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावा नल धक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया जिन्होंने सब कुछ सज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ आपन दारुण दीनता देखे रघुनाथ न जाय सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की चरण न जाएगी